चूरा ने ने मंद हजार दाने धाए जिनने कर खा रहे बहुत अंधे कंधा पे धर लिए और कोई से उठा रहे बहुत से पहाड़ उठा लाई अब अब घोड़ा दे देख रहे हो आसन वेद जमायला भैया ये मैया पीछे के दानिन ने काट रहा तस्वीर वाले रे लाला को ब्याह कोलाए भाई ओए परी रे टक टक बाना दे जद्दुर किए तांदुर के परसा दिए कांग दियो सब तोरगे ने नृत्य रूप बनाया कैसे दिख रही है आठ भुजी बैठी है संग पे वही जाए चरण अद्र भे तिखे लगे हो महारानी कवतर के पक्ष दे सुन देख भैया चू रामन जब कोई नल को नाम ले तो वाक करियो सहाय और, और पटिया गढ़वाई एक बात और एक आन लगाई देती हूँ सुन लगाए लखिया बन के बीच में न सिंह सताब गो गाये अच्छा मैं तारी यही काम अब दानी ने तैयार करो तो तीन सौ तीस थांदी, एक, एक थांदी सो सो गाने, तीस दाने ने और राजा माफी मांग के और पिंगल मा दो, चल दियो, अब नदिया पर ही अगर तो नदिया देख के दाने हंस परे नोलो ये कैसे निके अमृत तो दान इनके बड़े बड़े आकार कैसे कूद पानी ने मानी काऊ की छाती छाती और काऊ काऊ के तो टकना ही टकना इतना बड़ो आकार दानिन को बढ़ा दिया बढ़ा दियो भैया और लेकर के वहां के दानी ने राजा नल घोड़ा तो पर सवार है घोड़ा ने, वा ने सजा लो जीन नौ घोड़ा न लेके तेली को भैया भैया अरे दिल करी भैया घोड़ा छोड़ दिए अपने आप कोई और के और और हो अपनी तेलन के पास में आयो, में जाके पलंग बिछायो। बिछायो। और और क्या कह देख मत कोई भी आ जाए मेरे पास में वान समझ ली कि कौन आवे तो क्यों तो बग नल संग। नहीं। कोई भी क्यों नहीं जगाऊ तुझे पता नहीं है मैंने दान कर मैं ही है बड़ी रो तुम हाँ। सो गये हो मैं रानी कुलवारी पे ठाड़ी ठाड़ी दो उनकी देख रही है भैया बेटी जाने भीम राजा की रे से जेठ की आंधी और ऐसी दाने में और क्या आप तो राजा नल बैठो रे चूरा मन रहो बचन उड़े बो पिंगल में तो अच्छा भाई मेरे मालिक है बुलाओ तेरी मेरे मालिक है मैं तो उसका नौकरू भाई चपरासी तो भाई और गंगो को जाब सुनायो ते कही तेर पतिये जल्दी बुलाए रही है गंगो बुल गंगो कही अजी बैठे है जाओ क्या मामला है वो बुला रहे वो अब आ जाए खबरदार बड़ी बाबरी है तू अरे बेसरा मैं तू ए बड़ी Mohe jardi, ishtar chadni. Ho ta ishtar chadni, ho ta ishtar chadni. Ye tu lari jo. लेने जाए के वहीं कैदी अजी वो तो बहुत परेशान है रे लड़ाई भिड़ाई में ज्यादा जोर नहीं पे रहो कही है हल्ला लासगो भैया चूरा मन्नानो बोलियो मोय अग्ग्या दियो महाराज बड़ो बड़ो दांत बड़ी बड़ी कान बड़ो भयंकर रूप दादी महाराज मोय अग्ग्या दियो मैं लाता हूं तुम्हारे मालिक को पकड़ के <coughs> तो दानो हवेली के सारे ठाडो होयो हो, और चित्तर सारी पे मूड दी छो आज की तेली की रोग उपर जैसे तैसे हालत कहां तरजा नो माफी दे अरे भैया तू क्या संग में चिंता मत कर ये काम कर राजा बुध बोला बोलवा राजा बुध सोना तक हैल मंत्री दुबक गयो खूब ढूंढ लियो नायो <laughs> पायो मंत्री नहीं पायो क्यों बहन तू गड़बड़े सने आज ठीक नहीं हुआ जानो आज जानो ठीक ना है। उसने नहीं थे जो कंडान की है बहुत है हमारी वो अच्छी हाथ है या मैं घुसूंग हलकार पहुँचे आवाज लगाई शेखी बाहर आई हमें तो जी पता है इतना कहाँ गए और कहाँ न लगा दी दरवाजे चूड़ाम बोलो महाराज मेरे लिए बताओ कहा हवेली पे ने चूड़ाम भाटिक कोई काम ना करे पाम फेर के ऊपर में जा ठाड़ो अब तो पड़ जाओ हच गयी सेठी बाल बच्चे निकी कहा है घर पे ही मंत्री के घर वारी रहा तब लियो तब सेठ सरक तो या कोने हाँ में मुड़छा हाथ आए वो मुड़छा खींच लियो वहीं पे खर खींच लियो सेठानी ऊपर चढ़गी सतखंडित है दाएं पादे लगे हाथ तिधर सेठानी पकड़ ली सेठानी का आंख में दाबी सेठ हाथ के पाम से पकड़ के लटका लियो तो लंबा कुछ तो बहुत ना अब लटकते आ में सेठ और सेठानी कुलवारे में जा के सेठ हो, अब पे क्या होता है अब कहे राजा नल ओ भैया सेठ घबराया राजा बुद्ध का मंत्री है बंटवा दे गाड़ी अच्छा भाई घर घर में गाड़ी बटवा दे बंटवा दे बांटने वारे फिर रही सब जगह अच्छा बट गई क्या हुआ आया बात ने नरवरिया ने टोल अटल छत्र को जल की दूरी भैया